ये मैसेज उसकी बेटी के म्यूजिक स्कूल की तरफ से था इसमें लिखा था कि उसकी बेटी आज स्कूल नहीं पहुंची है तब जाकर विजय का माथा ठनका उसने तुरंत अपने घर पर फोन किया तो पता लगा कि उसकी बेटी स्कूल के लिए निकली थी फिर जाकर विजय को कंफर्म हुआ कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है इससे पहले उसे रोहन निगी के बारे में कुछ नहीं पता था उसे ये भी नहीं पता था की रोहन जेल तोड़ भाग गया लेकिन उसने मैसेज में दस साल पहले हुए टीना गांधी के मर्डर केस का जिक्र किया था तो ऐसे में विजय को तुरंत लग गया की ये रोहन का ही काम है क्यूँकि तो जब टीना का मर्डर हुआ था तब विजय का नाम भी संदिग्ध की लिस्ट में रखा गया था और इस वक्त जब रोहन नेगी को जेल हुई थी तब विजय और उसके बीच रिश्ता भी खराब हो गया था पहले तो विजय सेंगर और उसकी पत्नी ने मिलकर खुद ही अपनी बेटी को खोजने का प्रयास किया इन लोगों ने स्कूल जाकर वहाँ टीचर और बच्चों से पूछताछ भी की थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिला तब इन लोगो ने अपने रिलेटिव और दोस्तों से इस बारे में बात की और फिर बेटी की जान बचाने के लिए विजय के पास पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था इन्वेस्टिगेशन के दौरान विजय सेंगर बार बार कहता रहा कि उसने टीना का मर्डर नहीं किया है सालों पहले भले ही वो टीना को दिल से पसंद करता था लेकिन टीना के साथ वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता था वो भी यही बात कह रहा था की टीना का मर्डर रोहन नेगी नहीं किया है लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो टीना के मर्डर का इल्जाम अपने सिर पर लेने को तैयार हो गया था बेटी की जान बचाने के लिए विजय खुद अपनी जान भी दे सकता था ये तो सिर्फ खुद को जेल में डालने का काम था ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन पुलिस को अभी भी विजय की बात पर पूरा यकीन नहीं था वो एक एक्टर था और एक्टर कब सच बोल रहा है और कब एक्टिंग कर रहा है ये कोई नहीं जान सकता लेकिन फिर भी अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विजय की बेटी की जान बचाना और उसके लिए ये लोग अभी शुरू में बने प्लान की ही तरह से काम कर रहे थे एक बार रोहन नेगी पकड़ा जाएगा तो फिर यह भी पता लग जाएगा कि टीना का मर्डर किसने किया था खैर हायर अप्स ने प्लान के के मुताबिक विजय को टीना के मर्डर का आरोपी मान लिया था और उसे हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया था और साथ ही में बाहर ये खबर भी लीक करवा दी थी कि टीना मर्डर केस में अब विजय सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया है अब पुलिस के आगे डबल चैलेंज था अब उन्हें दस साल पुराने मर्डर केस को सोल्व करने के साथ ही एक बच्ची की जान भी बचानी है वो भी बिना किसी को पता लगे हेलो आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी कवरेज एरिया से बाहर है क्या मजाक है विक्रांत लगातार पांचवी बार नैना का नंबर डायल कर रहा था लेकिन इस बार भी नैना का नंबर आउट ऑफ कवरेज ही आ रहा था विक्रांत को लगा शायद वो कहीं दूर गई है यानी वो फ्लाइट में है तभी उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज बता रहा है वना नैना का फोन कभी भी इस तरह से बंद नहीं होता है एक बार के लिए तो विक्रांत के दिमाग में ये भी आया की कही नैना देश से बाहर तो नहीं गई है क्या पता उसका घर इंडिया से बाहर हो वैसे विक्रांत को नैना से कोई खास काम नहीं था वो बस नैना को इस पूरे किडनेपिंग केस के बारे में बताना चाहता था दरअसल वो अब तक हर केस पर नैना के साथ काम करता था ऐसे में इस केस पर भी वो नैना की राय और उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता था अब तक रात के ग्यारह हो चुके थे लेकिन विक्रांत अभी भी ऑफिस में लगातार काम करने में लगा हुआ था वैसे इतनी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी लेकिन अब चूंकि विक्रांत टीम लीडर बन चुका था और एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते ही वो यहाँ ऑफिस में रुका हुआ था अब तक गर्मी के दिन खत्म हो चुके थे हल्की हल्की ठंड हवाएं बहनी शुरू हो चुकी थी लेकिन फिर भी डीएन नगर ब्रांच के ऑफिस का एयर कंडीशन अभी भी चल रहा था ताकि यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स का दिमाग ठंडा रहे और वो बिना अपना टेम्पर खोए आराम से काम कर सके अभी तक जितने भी पेंडिंग केस पड़े हुए थे उसमें से सबसे मेजर पेंडिंग केस बन चुका था कम से कम विक्रांत के लिए तो ये सबसे मेजर केस बन चुका था क्योंकि अभी तक विक्रांत ने इस तरह के कि किसी भी किडनैपिंग केस पर काम नहीं किया था इस किडनैपिंग केस के साथ ही विक्रांत का दिमाग लगातार 10 साल पहले हुए टीना के मर्डर केस पर लगा हुआ था ना जाने क्यों उसे मन ही मन अभी भी यही फील हो रहा था की टीना के मर्डर केस को सोल्व कर लेने के बाद ही इस किडनेपिंग केस को सोल्व किया जा सकता है लेकिन इसके साथ ही विक्रांत के दिमाग में ये बात भी अच्छी तरह से बैठी हुई थी कुछ भी हो जाए अब जल्द से जल्द उस लड़की को किडनैपर के चंगुल से बचाना है लेकिन मैं कैसे इस लड़की को खोजूगी सबसे बड़ी बात आखिर इन लोगो ने सीसीटीवी फुटेज को इग्नोर कैसे किया विक्रांत ने उस लड़की की फोटो को ध्यान से देखा उसके बाल बिल्कुल काले और लंबे थे और उसकी आंखे भी खूब बड़ी बड़ी थी वो बहुत मासूम और बहुत क्यूट लग रही थी विक्रांत को उसकी मुस्कान बार बार परेशान करके रख दे रही थी कुछ भी हो उस लड़की के मां बाप को बहुत दुख हो रहा था और उनके इस दुख को विक्रांत अच्छे से समझ सकता था अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो फिर शायद सेंगर और उसकी फैमिली वाले जी नहीं पाएंगे। इसके बाद अब तक हायर अब्स के, के अनुसार ये न्यूज फैला दिया गया था कि सेंगर को टीना गांधी के मर्डर केस के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है क्यूँकी विजय सेंगर टीवी एक्टर था ऐसे में उसे शहर के काफी लोग जानते थे ऐसे में अब तक शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी न्यूज चैनल से लेकर इंटरनेट तक हर जगह ये चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि विजय सेंगर को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस को लग रहा था कि अगर रोहन नेगी न्यूज पर ध्यान दे रहा होगा तो फिर उसे भी अब तक पता लग गया होगा कि विजय सेंगर को अरेस्ट किया जा चुका है लेकिन फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक विजय सेंगर के ऊपर केस चलाकर उसे जेल नहीं भेज दिया जाता तब तक रोहन उसकी बेटी को नहीं छोड़ने वाला है